एते तस्मा एंवा चितराम अन्न देवान्द्निर्वायुरीद्रस्तेष्ठ देवान पस्शु ते दे ही प्रथम विदारे तस्मास एते देवाः निश्चितेण दग्निवायुरीद्र जो कि इंद्र अग्नि और वायु है देवता रूपित राम देवा देवताओं ने ही किसको कैसे जाना तो जा समीप से जाना निर्दिष्ट इस ब्रह्म को अत्यंत समीपस्थ ब्रम रूपेण संवाद आदि के द्वारा दर्शन के द्वारा उन्होंने जो जाना है स्पर्श किया है जानने से प्राप्त छू दिया ऐसा खाला से ब्रह्म को जान ली अतएव क्या हो गए वो जो है अन्य देवताओं के है से अतित राम जो है एवं जो है एवं में मंत्र में अतीत राम अतीत राम एव भवदीय उन्होंने उसे पहले सबसे पहले है उन्होंने जाना है प्रथम विधान ब्रह्मी सबसे सब पहले उस यक्ष को तो न उस यक्ष को सबसे सब पहले इन्होंने ही ब्रह्म करके जाना था एक तो साक्षात मां से जाना इंद्र ने और अग्नि और वायु ने इंद्र के द्वारा जाना परम्परा जाना इन्हीं नहीं तीनों ने सबसे सब पहले ये ब्रह्म करके अतएव वे लोग जो निश्चित रूपेण न अन्य देवताओं की से बढ़ चढ़ हो गए ज्ञान और ऐश्वरा से हो गए या। सभी देवताओं में अग्नि और वायु उन दोनों से भी श्रेष्ठ है और अब ये सामान्य तीनों को कह दिया ये तीनों अन्य देवताओं की परेष है अगले मंत्र में कहेंगे अग्नि और वायु से भी ज्यादा इंद्र श्रेष्ठ है ये अगले मंत्र में आएगा इसमें आज अग्निवायु इंद्रा हेटे देवाहा जिसलिए अग्नि वायु और इंद्र तीन जो देवता ब्रह्मण संवाद दर्शन आदि न सामिप्यपगता संवाद मैंने वार्तालाप किया उन्होंने पूछा इन्होंने जवाब दिया इस तरह से वार्ता हुई बातचीत हुई और दर्शन आदि के द्वारा और विशेष रूपेण इंद्रिय के लिए दो तो प्रेम की कृपा से उसको तो स्पष्ट जान भी लिया वस्तु को इसीलिए आदि कह दिया आदिना सामिप्यपगता निर्दिष्ठम मैंने समीप को प्राप्त कर गए इसलिए ऐश्वर्य इव देवान, अतितराम इव शरद एते इव शब्दो अवधारणार्थ स्वामी को, को प्राप्त इसलिए क्या हो गया ऐश्वर्य गुण ही ऐश्वर्य और गुणों के पैसे अति ताम अधिक के समान हो गए बढ़ चढ़कर हो गए अतितराम, तराम अतिक्रम्य विशेषण वर्तन दीदी अति इव अति इस अव्य से क्या हो गया तरप और आमु प्रत्यय हो गया जैसे विजय तेतरा तिंग से अव्य तिंग अव्य से होता है तिंग होता है घ से होता है इनसे आमु प्रत्यय होता है अविप्रकर्ष अविप्रकर्ष अर्थ में होता है तो अति इस अति से आपने क्या कर दिया तरप करके अम कर दिया अतितराम पर क्योंकि तरप पर तो क्या होता है तरफ वो से ही घर घर होता है घा वालों से इसलिए अति तरह से अति से तरफ हो गया तरफ से जो है अम हो गया अतितराम हो गया मन अधिक अधिक अतिशयन अधिक हो गए अन्य उनके से अतिशयन अधिक हो किससे अधिक हो गए ईश्वरी और गुणों के द्वारा वो अन्यों के पैसा से अधिक हो गए महा भाग्य ही और स्पष्ट करते कर गते हैं शक्ति गुण और भाग्यों के द्वारा वे अन्य देवान अतितराम अतिशयन अतिशीन शेरते, शेरते वर्तन्ते ते टिप्पणकार साफ कर देते इसलिए शेरते बने वर्तन अन्य के पेशा से अतिशय कुछ विलक्षणताओं को लेकर के अधिक वे विद्यमान है वो एते देवा तो शर्त में न अधिक होने के समान में अधिक नहीं हुए ऐसा भी कोई अर्थ ले सकता है समान है ना है तो ऐसा अर्थ देते भाषा कहते नहीं नहीं युवा जो है तथा नहीं लेना या तो मतलब कुछ भी ये शब्द अनर्थ अनर्थक निपात प्रयोग में लेना? अथवा अवधारणार्थ में लेना अर्थ। यह वायु अग्निर्वायुंद्रते ही देवा हा। ये जो अग्नि वायु और इंद्र है ये तीनों देवा देवास्मत किसलिए ब्रह्मा अंतिकतमम प्रियतमम प्रियतमम दिया ने निर्दिष्ट अंतिक होता है समीप समीपतमम अंतिकतमम ने समीपतमम होना चाहिए निर्दिष्ट करता है नमो निर्धिषा प्रियतम धविष्ठा च नमो कहते नात्रिष्ठ ष्ठ समीपस्थ अत्यंत सामीपिक अत्यंत दूर को दविष्ठ दूर को दो आदेशों करके दविष्ट बनता है तो प्रियतम क्यों कह दिया क्योंकि समय ये है लोक व्यवहार में क्या देखते हैं आप जो आपका प्रियतम होगा वो आपका दूर में रहते हुए अत्यंत समीप में है क्योंकि आप आपके हृदय में और जो आपका प्रियतम नहीं है वो अत्यंत नजदीक होने पर भी आपसे कोसों दूर रह मानो ऐसा इतना दूर हो जाता जैसे आपका शत्रु है आपके बगल में बैठा हो तो भी आप ऐसे रहते हैं जैसे कि मालूम ही नहीं है कोई बैठा भी है यहाँ बगल में सर तो देखेंगे भी नहीं मुड़ ये शत्रु है ना वो मन में आवे तो भी आप क्या करेंगे दूर के समान देखेंगे नजदीक रहने वाले को भी बहुत दूर जैसे देखेंगे आप और प्रियतम वस्तु जो होगा बहुत दूर अमेरिका बैठे तो यहाँ बैठे बैठे हृदय में याद करते रहेंगे उसको वैसे सामने में ही अब देखो कितनी आए, शबरी वगैरह की कहानी राम कहा है मालूम भी नहीं नहीं लगता था, उनको सामने कुछ भी आवाज आ जाए हवा आवाज़ तो भगवान आ गए भगवान गोपियों को देखिए प्रीतम है ना इसे जितना भी दूर पड़े हो ऐसा लगता बिल्कुल सामने में ही है हो जाता है दूरस्थ इसे दो नंबर डिपेंडेंस स्पष्ट कर रहे हैं प्रिय तमत्व वास्तव अंतिकम जो प्रियतम होता है वही वास्तविक अंतिकतम हो जाता है और अप्रिय से समीपस्थित जो अप्रिय समीपस्थ होने पर भी दूरस्थ दूर के समान समझ लेना चाहिए इतिहास है नाषिकार ने अंतिकतम कर तो प्रियतम कह दिया ब्रह्म को। मतलब क्या यथोक्तवादादी प्रकार तो जो है संवाद आदि के माध्यम संवाद दर्शन आदि के माध्यम से मानव ब्रह्म को छूने के समान छू लिए अर्थात उसको विषय रूपेण अपने इंद्रियों का वृत्ति का विषय रूपेण ग्रहण कर लिएनद्रह्म प्रतवा प्रतवा प्रधान सन्द जिस कारण से इस ब्रह्म को प्रथम प्रथमा एक एक बार वचन बोल दिया है क्योंकि तीन देवता करने के लिए प्रधान पेशा से यही उनको ये तीन देवता उस ब्रह्म को जाने थे विदांचकार विदांच क्रुत ब्रह्म यह जो यक्ष है पूज्य जो प्रकाश रूप में प्रकट हुआ था वह ब्रह्म है ऐसा उन्होंने जान लिया अब उन तीन में से भी इंद्र और ज्यादा श्रेष्ठ क्यों हो गया उसके लिए मंत्र बोल रहे हैं तस्मात् इंद्रोति तराम अन्य देवान सही स्पर्श सही एन प्रथम विदांचकार ब्रह्मेती उनमें से भी अन्य देवताओं से अन्य गौणिया देना दू लेना अग्नि और वायु उन दोनों के पेशासे वो। जो है अधिक, और भी अधिक हो गया बढ़ चढ़कर हो गया उन दोनों के अपेक्षा से भी यदि पूर्व मंत्र के सामने यहाँ पर भी अन्यान देवान ये सब बहुवचन प्रयोग हुआ है साधिष्ट स्पर्श वह इंद्र इस ब्रह्म को अत्यंत समीप रूपेण संबंधित कर लिया अपना जो है ज्ञान इंद्रिय नहीं अंत का ध्यान भी किया ना उसने जब हो गया तो क्या किया उसने अंत करण में हृदय ध्यान, ध्यान में ध्यान किया तस्वीन एवं आकाश एवं ने हृदय आकाश में ध्यान किया वो तो केवल बाहर से देखा बातचीत की और चले गए और ये केवल देखा ही नहीं बातचीत बने नहीं हुई किंतु उन लोगों के बीच और ज्यादा श्रेष्ठता इसमें क्यों आ गया कि हृदय में ध्यान हृदय में ध्यान करने का फल क्या हुआ ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई उसकी कृपा हुई और जान लिया यह ब्रह्म है इसलिए कहते हैं कि ये जो है निश्चर्श सही प्रथम विधान चार ब्रह्म थी वह वास ब्रम करके जानने वाला इंद्र ही है वो आकर के बाद में अग्नि और बाई को सुनाया अरे भाई वो जो प्रकाश था यक्ष था पूज्य था वह ब्रह्म है ऐसा आकर के बोला अरे उमा ने बोली इंद्र को वह ब्रह्म है न तद ब्रह्म वह ब्रह्म है इधम ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म करके नहीं बोल सकती वो अहम ब्रह्म भी नहीं बोल सकती है इसे वह जो यक्ष कौन पूछने पर वह ब्रह्म है कर और इसके लिए जानने के रास्ते की आगे बताएंगे यस्माद् अग्निवायो, अपि देखो, जोड़ दिए। अग्नि और वायु भी जो ब्रह्म को जाने हैं तो कैसे जाने हैं वो इंद्रवाक्या देव इंद्र का वाक्य से और इंद्र ने कैसे जाना उमा का वाक्य से इंद्र ने उमा वाक्य से जाना और उमा जिसलिए इंद्र के द्वारा उमा, इंद्र... उमा, जान तो उमा का वाक्य से जान लिया गया था इसलिए वह इंद्र का वाक्य से इन अग्नि और वायु ने जान लिया तो परम्परा ही हुआ अच्छा प्रथम ब्रह्म ऐसे कौन सुना था इंद्र नहीं सुना था प्रथम श्रुतम घुमा प्रथम श्रुतम ब्रह्म करके सबसे पहले इसने इंद्र नहीं हुआ वाग्या वाक्य से जाना अतः तस्माद इसी कारण से ही निश्चित रूपेण इंद्र अतिथ राम अतिशय थे प्रवचन बोले थे या वर्तन थे बोले थे अब यहाँ क्या कहेंगे वर्तते, वर्तते करेंगे अतिशये स अन्य समस्त देवता अग्नि वायु प्रमुख ऐसा अन्य समस्त देवताओं से सरोक्कृष्ट हो गया यह इंद्र निधि पूर्व निदिष्ठ मने प्रियतम अत्यंत संबंधं सामीप्य ब्रह्मचकार उत्तम वाक्यम शेष वाक्य का जो शब्दार्थ है पूर्व मंत्रस्थ शब्दों का जो अर्थ किया गया था वही है ऐसा समझना चाहिए आप जो लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं मन मध्यम अधिकारी इस कहानी के द्वारा ये समझ में आ गया सर्वाधि सगल जय पराजय सगल क्रियाकलापो के कारणी कारण ही भूता अभिन्नोपान रुपेन कारण रूपेण विवर्त रूपेण स्वीकृतवा वह स्वरूप स्वरूपूत जीव चैतन्य ही ब्रह्म चैतन्य जीव ब्रह्म अभिन्न है अतएव वह अधिष्ठान होता भ्रम ही सर्व का कारण होता है ऐसा कारणत्व ब्रम को जो साक्षात ग्रहण नहीं कर पाता है उन लोगों के लिए उपासना के द्वारा ग्रहण करना उस निर्गुण निराकार को भी कारण रूपा सामान्य धर्म के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाएंगे आप तो उसको सगुण ब्रह्म करके ग्रहण करना पड़ेगा सविशेष ब्रह्म को ग्रहण करना पड़ेगा वो कैसे होगा तो अधिदेवत्व में क्या विशेष रूप में सुग्रहण किया जाए और अध्यात्म किन विशेषताओं को सुग्रहण करना चाहिए इसके लिए आदिदेव और अध्यात्म उपासना तो यहाँ पर कहने जा रही है वह उमा इंद्र के लिए इति तद्युत तने प्रकृत से ब्रह्म वह जो प्रकृत ब्रह्म है उसका बारे में एष आदेश मन उपमो धर उपदेश यह आदेश है का मतलब क्या उस ब्रह्म के बारे में आदेश का मतलब उपमाओं के द्वारा उपदेश निरुपम उस ब्रह्म को भी उपमान से उपदेश दिया जाता है उसको इसके समान समझ करके ध्यान करना बिजली के समान समझ कर उसको ध्यान करो या बिजली के प्रकाश के समान समझकर उसका ध्यान करो है इस प्रकार से जिसके लिए कोई उपमाए नहीं है ऐसे को भी उपमाओं के द्वारा सगुण बना करके ध्यान करने के लिए जो उपदेश दिया गया उस उपदेश का नाम आदेश है आ इत आ इति आमिमिषद आती अतिदेवता पर ध्यान रखना है व्यद्युत अद्युत व्यद्युत लुंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन यथा यदे था आ, आ व्यद्युत आर्थ में है फिर आया इत् इत् इत है ना पत्ता को नकार हो गया अनुनाशी के अनुनाशिको वह इन निमीमिषदा हो गया है वो इत समझना इति इत निमिमी सदा वहां पर अमीमि है।, है और और आ आ दोनों दो, दोनों जगह दो जो है में है में में बीच क्यों कहा वो समुच्चय करने के लिए कि गुप्त समाप्त कर दिया जहां इीति आने का मतलब उपासना समाप्त हो गया मामला छुट्टी कि नहीं नहीं और ये भी है क्या निमिषद आ निमिमिषद आ मन इव निमिषद उपासित उपासितम उपासित दो धर्मों से उपासना करनी चाहिए ये इसका तात्पर्य बिजली का चमकने के समान या बिजली के प्रकाश के समान एक दृष्टा और दूसरा जैसा वह बिजली आपके आंख के समान क्या है आंग कैसा है पलक ग तो है, है। दो मिनट भी नर्द तो होने लग जाता है अभ्यास करनी पड़ती है तराटक धीरे धीरे करते करते करते लंबे समय तक अस्थिर रह सकेंगे नहीं तो कैमरा जैसे काम करते फोटो खींचते रहता है संसार का तो वो कैमरा तो बेचारा लिमिटेड है।, है उसकी दूरी सब कुछ लिमिटेड होता है हिसाब से खींचता है और ये इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं तो बहुत दूर दूर तक का खींच लेता है और ऐसे पकड़ लेता है आने को जन्मों के लिए बीच बना देता है वो कैमरा का तो ऐसा है नहीं ना नेगेटिव भी खराब हो जाते हैं उसके पॉजिटिव तो खराब होता ही है नेगेटिव रखे रखे उठ जाता हो और यहाँ का नेगेटिव पॉइंट दोनों फिट अंदर ही रहेगा हृदय के करने में हो हो जाता है भूलने के समान हो जाते, लेकिन वाकई में अंदर में वो रहता है सारा अचानक जो है हमको याद आ गया क्या हुआ हम उन्नीस में जब कैलाश आश्रम में थे तो नीलकंठ गए थे कई तो बार जाते थे तो एक बार जब गए थे तो एक जगह वहां ऐसे खड़े होकर के हम यहाँ लिए, इस तरफ जब देखा तो ये दृश्य देखा था नहर है ये नदी है जंगल है सब देखा था अब जब उस समय का फोटो खींचा हुआ के बस गया पता नहीं उस समय जब देखा था क्या संकल्प उठा होगा अंदर ही अंदर मालूम नहीं इच्छा हुई होगी अरे क्या दीपी जगह है गंगा जी है जंगल एक है एकांशांत दिख रहा वहां कोई गाड़ी घोड़ा नहीं कोई सड़क नहीं फड़क नहीं कुछ नहीं जगह रहना चाहिए कहा तुम तो मेन सड़क हाईवे पे बैठा खटर खटर 24 घंटा होता है यहाँ ऐसा मन में उगा होगा। और वो जो भगवान ने, साल ने बिठा दिया हो सकता है कहने का मतलब ये आंख और जो पिक्चर खेचता है और उसके पीछे भी कोई संकल्प हो जाता है तो कोई भरोसा नहीं कब होगा ठीक सफल हो ही जाता है तनाव वैसे कहाँ सोचा था देव प्रागर चले जाएंगे कहा लफड़े छपड़े में पड़ गए घर दुनिया भर लपड़ा पल्ला है उसका थी, शायद। कहां से कहां जोड़ कर देता है भगवान कमाल की बात ये ऐसा फोटो खींचने वाला अंक है खराब है। संसार के फोटो खींच के अंदर दबा देता है उसके समान खट खटाया और खट चला गया तय इंद्र के सामने पलक के समान गायब हो गया किसी के अधि अधिदेवत संबंधी उपासना है किसका गैर करेंगे मतलब क्या वगैरह आएगा देखिए ब्रह्म जो स्वयं परा प्रदीन प्रकाश या उपन्न हो नहीं सकता है इसी बात को मन में रखते हुए कहाषकर है है तस्य प्रकृत से ब्रह्म वहा उसका उसका का मतलब क्या कौन प्रकृत्गा, है ब्रह्म ब्रह्म का एश आदेश या आदेश है आदेश का मतलब उपमोपदेश उपमा पूर्वक उपदेश है तो उपमापूर्वक उपदेश क्यों दे रहे हो क्या वो उपमा के योग्य है क्या ब्रह्म की भी उपमा हो ब्रह्म के भी कोई सकता है ब्रह्म के भी सदृश में दूसरा तत्व है क्या संसार में कि उपमा पर उपदेश हो गया तब कहते हैं निरुपम से ब्रमण ये न उपमान उपदेश सोयम आदेश यद्यपि वह ब्रह्म कैसे वस्तुतः सादृश्याद रहित है निरुपमस्य ब्रह्मण उपमा से रहित इस ब्रह्म का भी ये न उपमान जिसलिए किसी उपमा के द्वारा कल्पना करके कल्पनाया ये न कल्पन उपमान न उपमा की कल्पना कर ली गई इसके जैसे मान लिया जाए यदि किसी के जैसे तो होता नहीं है हा? सभी तो उसकी मात्रा के भी, भी मात्रा के बराबर नहीं होते हैं तो उसके बराबर कहा से कोई हो जाएंगे तो इसीलिए है, यद्यपि उसके सदृश तो कोई हो ही नहीं सकते फिर कल्पना कर लेको क्या करें कुछ और समझाने के लिए कुछ न कुछ के सदृश कल्पना करनी पड़ती है से ये न कल्पने न उपमान एक उपमा की कल्पना कर लिया तब तो द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है इसलिए इसको स्वयं ऐसा जो कहा गया वो बात है उसका नाम आदेश है इतुच्छुत इंतर? क्या है वो उपमा उपमोपदेश जो है क्या है वो कहते में अत्यंत प्रसिद्ध है सबके सब जानते हैं बचपन से ही अनुभव होता है क्या है वो कहते विद्युत विद्युत का चमकना बिजली का चमकना नो लुंगी विकल्प से परस अंग हो जाता है व्यद्युत इसलिए प्रयोग हो गया उपसर्ग है, अद्युत अंगों ने से कुणादिकार से हो जाता है अद्युत अद्युतन इत्यादि बनता है भी जोड़ दिया विशेष बिजली विशेष रूप जब चमकती है साधारण चमक नहीं, नहीं। लेना चमक जाती ना कभी कभी। है, देखने को मिलता है। वो नहीं नहीं ना बारिश तो के घूम करके आवाज करते जबरदस्त चाहता है वो तो। जिस प्रकाश में आपके चार तरह के पदार्थ घोर अंधकार के रखे मध्य में प्रकाशित बिजली के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती वस्तु ऐसे बिजली के चमक लेना है विशेषे नोतव बिजली को कर दिया बिजली को चमका दिया ऐसा नहीं लेना कर्तरी में नहीं लेना यहां इसे कहते हैं विद्योतन कृतव नित्य अनुपन्न कोई कर नहीं सकता है क्योंकि यदि बिजली के प्रकाश को पैदा करने लग जाए और आते के प्रकाश के विस्तर करना उत्पन्न कर लग जाओगी क्या फिर इसलिए कहते हैं कृतवध यह अर्थ लेना उचित नहीं क्या लेना है भले देखने में कर्तमिति पोरक न बनता है कर्तम्प होने पर लेकिन देखने में कर्त में होने पर भी यहां प्रकरण अनुसार है ना कर्त अर्थ नहीं हो सकता इसलिए भाव अर्थ में लेना यहाँ पर इसको तो, तो कल्प्यते आई हाँ हाँ तो में होता है सर्व्यापक रूपण करो ऐसे तो पिछले सर्व्यापक ग्रहण चमकता है नहीं क्यों देशावचन होता है तब कहते हैं आर्थ उपमार्त में, में।, में लेना आया अर्थ में लेना विद्युतो बिजली का चमकना रूपी क्रिया के समान है ब्रह्म भी प्रकाशित हुआ प्रकाश के समान प्रकाशित तो कर दिखाई दिया ऐसा दे यथा सत्य सकृ विद्युत दर्शना जिस जैसे में कहा सकृत विद्युत जिस प्रकार से एक बार झटके में बिजली थड़ाक से गिरता है प्रकाश करके चला जाता है उसी प्रकार से समझ एक बार भी यदि हम एक झटके में उस ब्रह्म का अनुभव करने लग जाएं कर लें तो काम हो जाए ये सारे संसार का असली चेहरा दिखाई दे। इस घोर अंधकार में सामने पेड़ है क्या पता नहीं चल रहा था तो बिजली चमकी तो असलियत में क्या है सामने मालूम हो गया उसी प्रकार से ये संसार जो सामने है अविद्या अविद्या रूपी अंधकार में विद्यमान या संसार रूपी जो जो सत्य समझ में आ रहा है इसकी असलियत एक बार भी यदि झलक भी मिल जाए ब्रह्मानुभूति हो जाए उसकी साक्षात्कार क्षण भर के लिए भी हम कर लेते हैं स्वरूप की ओर मुड़ जाते ढंग से निश्चित रूप मालूम हो जाएगा ब्रह्म देवे भिजली के समान यह ब्रह्म भी क्या किया उस देवताओं के समक्ष एक बार अचानक अपने स्वरूप को दर्शा करके हो गया गायब हाँ हो गया समझो उसी अथवा बिजली का चमक मतलब बिजली का प्रकाश अथवा विद्युत तेज अद्याह्यम तेज कर्गते तेज करके विद्युत विद्युत है विद्या से आगे तेज प्रथमात तार कर लेना पड़ेगा बिजली के प्रकाश के समान व प्रकाशित चला। मन चलाना विद्योतित विद्योतित के समान हो गया विद्योतित वत मन उपमा ये कहा विद्योतित वत इति इव इति जिस प्रकार से बिजली का जो प्रकाश है एक बार चमक चाहता है उसी प्रकार यह भी अचानक के सामने चमककर प्रकाशित हुआ और चला गया ये इसका इति शब्द आदेश प्रतिशे निर्देशार्थ इति अयम आदेश इति इति शब्द ये आदेश की समाप्ति का ज्योतन करने के लिए है इसलिए अयम आदेश इति ऐसा हो करके उपदेश समाप्त हो गया बस इतनी ही उपासना एक ही धर्म को लेकर के एक ही विशेषण को लेकर के तब कहते हैं शब्द समुच्छयाथ आगे इति इन विषदा वो है, समझे करने के लिए एक और गुण को पसंद करना चाहते हैं वह कौन सा एक और उपदेश उपदेश है उपदेश है क्या है वो निमिमिषदा इति निमिमिषत यथा चक्ष निमिमिषत निमेशं कृदवत जैसे चक्षु के पलक निमेश पलक गिरते हैं उठते हैं गिरते हैं उठते हैं उसी प्रकार से समझो कितने देर लगता है गिरने में उठने में इन पलकों को बंद होने और खुलने में दो घंटे नहीं अरे ओ तो लव क्षण भी नहीं कहना क्षण से भी छोटा लव कह दिया संस्कृत में आंसको एक लव समय होता है जिसमें में आंख के पलक गिरते हैं और खुल जाती तो इसी लवा से अंग्रेजी लोगों ने लव शब्द बना दिया और आंख पल पलक गिरा करके एक दूसरे को संकेत करते हम तुमको प्यार करते लव को गिरा लव में एक लव में गिरता है ना पलक इसे लव का दियोधन हो गया इसलिए आज के जमाने में क्या है लड़का लड़की को लड़की लड़की को आंख मार देते हैं और कहते हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं संकेत कर रहे हैं पलक का गिरने का नाम हमारे संस्कृत में लव होता है एक लव काल के अंतर्गत तो यह पलक गिरते हैं और हैं। और खुलते प्रेम का संकेत हो गया। जिस वस्तु के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है उस वस्तु को वह चित्रीकरण अंक करता है जब वो फट बंद हो होता पर्दा ये तो होता है कैमरा में क्या होता है बंद होता है पर्दा पहले खोला और खुलता है वो प्यारा चीज है कट अंदर ले लेता है, ना लव ये बी ए, अंग्रेजी में यहां लव लाड़ में तो गड़बड़ा रहे हैं आप और क्या? नहीं है, है खैर वो तो हमने ऐसे बता दिया पर भ्रंश की बात है लेकिन हमारे हतात्पर नि एक लव समय में जो है आम के पल गिरते और खुलते निमिमिषद इसलिए समझा दिया चक्षु जिस प्रकार से नित राम निश्चित रूप एक वह खुलता है उसी प्रकार से यह ब्रह्म भी आकर के चला गया स्वार्थ निच प्रत्यमिमिषक में स्वार्थ निच प्रत्युआ समझा उपमार्थ एवं आकार यहाँ पर भी जो आकार है वो में लेना चक्षुषो विषय प्रति प्रकाश प्रकाश तिरुभाव इव चक्षु को वैसे विषय के प्रति प्रकाश और तिरुभाव होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकाश और तिरुभाव हो गया ने देवता विषय ब्रमण उपमान दर्शन यह देवता विषय को ब्रह्म का उपमान के द्वारा दर्शन मैंने वह ध्यान करने के उपासना का कथन हो गया यहाँ पर थोड़े दो नंबर तीन नंबर टिप्पण है बहुत सुंदर देखिए ब्रह्मण उपमान दर्शन उपमान उपासन ब्रह्म उपमान दर्शन है न भाष्य उस पर कहते ब्रह्मण उपमान दर्शन का मतलब क्या अनेन उपमान उपासनम देवताविषयम् विषय देवता विषय भी मतलब भी पर कौन सी देवता देवता शब्द वाच्य सगुण ब्रह्म विषय में देवता विषय के यहाँ क्या लेना वाच्यपुत्र वस्तु तो सगुण ब्रह्म विषय की उपासना है निर्गुण ब्रह्म तो कोई गुण ही नहीं मांगा जो उपासना करोगे प्रकाश निमिषत निविमिषद ऐसे कैसे लोग है वहां यह तो सगुण ब्रह्म की ही मामला बनती है उपासना हमेशा उपास्य होता गुणों को लेकर हम कर दे तो सगुण में ही करना पड़ता है निषेध मुख से कर दे तो निर्गुण निरोन ब्रह्म उपासना सदा निषेध मुखी किया जाता है ताकि वह सकल गुणों का निषेध करने के द्वारा उसका चिंतन किया जाए यही निर्ुण उपासना होती है अथा। उसके क्या होकर है अभी अध्यात्म उपदेश तो दिया जाता है अध्यात् उपासना बताया जा रहा है देखिए अथाध्यात्म ये तत्ति वनोवन च उपस्मृत्य भीक्षण संकल्प आथा आथा उसके अब्यात्म संबंधी उपमोप उपदेश दिया जा रहा है गच्छति इसी के आधार पर, पर कह दिया था यहां पर तो वहां पर अच्छा अच्छा दोपहर करे वहां चा नहीं था वहां इतकार तो चा लेना पड़ा वहा तो था इन इसी मंत्र वहां पर क्या कर दिया लिया और कि तो अगला मंत्र में अगला जो उपासना जो उपासना में स्पष्ट और शब्द हो छो अने चेत उपस्मती अभीष्टन संकल्प अब अध्यात्म सुनि उपासना का करना पड़ा अनेन अब का आदेश उपदेश दिया जाता है क्या उपाय यहाँ पर वह यह जो मन जाता हुआ दिखता है वेदांत के मतलब इसने मन विभू है मन आता जाता है नहीं विभू वस्तु आता आता जाना आना जाना हो नहीं सकता उसका तो जाएगा, जाएगा। इस गच्छती व फिर भी मन विषय की ओर जाने के समान जो आपको दिखाई देता है यह मन जाता हुआ सा जो प्रतीत होता है कहा जाता है वह ब्रह्म है वही क्या है ब्रह्म ये मनो अनेन और इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए क्योंकि जो है इस मन से ही अनेन अनेन मनसा ये जो ब्रह्म है इस ब्रह्म का उपस्मृति स्मरण करता है और अभिष्ण मे बारमवार संकल्प भी किया करता है इसी मन के द्वारा संकल्प करते हो ना कि मेरा मन सदा ब्रह्म का चिंतन करे धर्मास्ते संतो ते मही संतो मही संतो बेदोक्त पुरुषोक सफल धर्म है वह सब मेरे इस मन में सदा स्थापित हो गए मन से ही आप प्रार्थना करते मेरा मन सदा ब्रह्म का ही चिंतन करते मामा ब्रह्म निरा करो मुझे ब्रह्म निराकरण करे मैं ना प्रेम का निराकरण करो ऐसा जो प्रार्थना करते हो मन से तो करोगे आप इसे मन से ब्रह्म उपस्मरती बारम बारंच संकल्पयती अथान मन अध्यात्म प्रत्यगात्पेण ब्रह्मो यथाभिव्यक्ति से तथा उपदिष्टे है प्रत्येगा रूप से ब्रह्म जिससे अभिव्यक्ति हो जावे वह प्रक्रिया बताई जा रही है वह प्रक्रिया जिसे प्रत्यगात रूपेण आप व्यक्ति कर सके तो से ब्रह्म को जीव से अभेद रूपेण अनुभव कर सके वह तरीका बता रहे क्या है वह तरीका तब कत जब प्रकृत ज्योतिर्मय ब्रह्म है वह क्या है मध्यम मनो गच्चदर्तता इति चिंत वा इस मन के ज्ञान के समान वह अभी मानो विषय की ओर जाकर के विषय को प्रकाशन कर कौन रहा है ब्रह्म ही कर रहा है ऐसे समझना क्योंकि मन क्या करके जड़ बेचारा अंत करना चैतन ही तो प्रकाशन करता है ना इसे ब्रह्म ही जा करके कर रहा है समझो मन जाके करता है मैंने ब्रह्म ही जाके करता है समझो इस प्रकार से मैं प्रकाशन कर रहा हूं ऐसे मत करो मैं कौन ब्रह्म हूं वह ब्रह्म ही उसको प्रकाशन कर रहा है मैं जो ब्रह्म वह उसे प्रकाशन कर रहा है इस प्रकार से प्रतिगात रूपेण ब्रह्म को आधे पूरा ग्रहण करता हुआ सकल सगल विषय प्रकाशक मन के द्वारा उसका प्रकाशन का जो है उपासना चिंतन मनन करना चाहिए अथ अन्य प्रत्यत्त विषय आदेश उचित है भास्कर स्पष्ट करते प्रत्यगात्त विषय का या आदेश उपमा उपदेश कहा जा रहा है यदि गीव या मर्दोच्च कार्य विशेष त टिप्पणी कर पड़ा सुंदर बोल रहे हैं हत्रच्छद्वयम् इति अर्थकम् भिन्नक्रम च दोनों च इति अर्थ में लेना दोनों च कारों को इति अर्थकम् अत्र च द्वयम् एज ए पार्ट कर टिप्पणी थोड़ा अलग से छपा है वैसे ऐसे पार्ट अत्र च द्वयम् अतः अश्विन मन्त्रे च द्वयमस्ति तस च इति अर्थ ओके लेना उसको तो संकल्प अंत में चौना भिन्न क्रम से रखना क्योंकि हमेशा कहा होता है अंत में तो रखा जाता है ना इति आदेश करके हमें बोलना चाहिए इसलिए भिन्न क्रमश भिन्न क्रम से वह स्वयं विखारे एत ब्रह्म प्रति मनो ग अन मनसा साधक एतद्रपस्मरती उपस्मरे ध्याद अध्यात्म सामान्य नुंसक इसलिए यदो प्रयोग हुआ है मूल मंत्र में वो पुनःपुंसलिंग प्रयोग हो गया सामान्य नपुंसक कर दिया यह आदेश स क्योंकि आदेश तो पुलिंग है आदेश स आध्यात्मिक आदेश अध्यात्म जो, जो प्रयोग हुआ यदि प्रयोग किया वो सामान्य में प्रयोग हो गया है वासन को पुलिंग में ग्रहण करना चाहिए इति ये कौन हुए? और दूसरे का अतः पर संकल्प अभीक्षणम संकल्प के बाद चकुलना अभिक्षणम संकल्प ब्रह्म विषय इतिना मानस अने मानसोपस्मरित मनसा उपस्मरित मा... हा मनसा उपस्मृत हाथ गोड़ गुण कर दिया मनसाउपितिच इस दो उपासना अलग अलग बना लेना है इसको। दो चर की वजह दो इति आएगा दो इति के वैसे दो, दो, दो उपासना बन जाएगी दो गुण एक उपासना दो गुण दो गुणों से विशिष्ट एक उपासना पहले भी दो गुणों से विशिष्ट एक उपासनाधि दैवत में अभी दो गुणों से विशिष्टे उपासना अध्यात्म में